श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्म शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य ष्य वंदे भगवदन पुनः पुनः ईश्वरों गुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योमव्यािमूर्त नमः शां ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में चतुर्थ आरंभ हुआ था ये पिछले अधिकरण स्तुतिमात्र अधिकरण और पारिप्लवाधिकरण ये ऐसे अधिकरण हैं, ऐसे कुछ कुछवादियों का पक्ष है जो पहले वेदांत को नहीं मानते थे वेदांत का कोई स्वतंत्र फल नहीं मानते थे देखिए भगवत्पाद शंकराचार्य का यही हमारे लिए सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा उपकार था कि इस प्रकार से अनेक पक्ष थे जो सन्यास को नहीं मानते थे कि सन्यास को बिल्कुल त्याज्य त्याज्यहीन भावना से देखते थे और वेदांत जो कि वेद का सार है परम तत्व को प्राप्त करने के लिए साक्षात ज्ञान है उसमें इसको इसी प्रकार कोई स्तुति कहना या स्तुति मात्र मानना या कोई कथा मान लेना या फिर कर्म के साथ उपासना के लिए मान लेना अथवा अनधिकारियों के लिए जो कर्म में अधिकारी नहीं योग्य नहीं है उनके लिए कुछ करने के लिए मान लेना ऐसे आप शास्त्रों में ही इस प्रकार से शास्त्रीय दार्शनिक लोगों में ही इस प्रकार से अनेक मत विद्यमान थे जिसको लेकर के शास्त्र का कुप्रचार हुआ शास्त्र में बहुत सारे आपत्तियां भी आ गई और शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले भी रास्ते से भटक गए कि उनका परम लक्ष्य क्या है उनको मालूम नहीं था कि केवल कर्म के संबंध में ही ऐसा मान लिया करता था तो उस समय जब ऐसे स्थिति कितनी प्रबल रही होगी कितनी व्यापक रही होगी जो कि आप दार्शनिक ग्रंथों में इस प्रकार के बात मिलते हैं यानी कोई कुछ लोग कह रहे थे ऐसी बात नहीं है कि विद्वान लोगों का यह कहना था यह मान्यता थी तभी तो यह शास्त्रों में आए कि सामान्य लोग कुछ बोलते कहते तो वो शास्त्र में नहीं आता ये पठित लोग भी ऐसा मानते थे कि ऐसे दुस्थिरी थी किसी से उभारने के लिए और यथार्थ रूप को प्रकट करने के लिए वेदव व्यास जी ने सूत्रों की रचना की और भाष्यकारों ने इस प्रकार के तार्किक युक्तिसंगत संगत भाष्यों की रचना की नहीं तो ऐसा नहीं होता था तो इसलिए आज भी हम देखते हैं तो ये भाष्य आदि उतने ही महत्वपूर्ण है इतने ही व्यावहारिक है और उपाधेय है कारण यह कि अब वादियों का प्रकार तो बदल गया है लेकिन आज भी ऐसे बहुत वादी है जो वेदांत को समझते नहीं है और वेदांत को अन्यथा व्याख्या करते हैं अपने हित के लिए करते हैं तो ऐसे अनेक पंथवाद मत विवाद सब है तो कोई द्वैध को ही मानते हैं कोई अद्वैत अद्वैत का मजाक करते हैं ऐसे ऐसे मिलता है तो इसलिए इन विचारों को इसलिए बीच में रखा गया है कि तो ऐसे भी कोई वादी हो सकते हैं और आपको भी इस प्रकार से कोई समस्या आ सकता है विस्तार से जब अध्ययन करते हैं तभी संपूर्ण जिज्ञासाओं की निवृत्ति होती है जब आप एक देश मात्र का अध्ययन करेंगे तो जिज्ञासा रह जाती है जब परंपरा के अनुसार संप्रदाय के अनुसार आमूल अध्ययन कोई भी एक प्रस्थान का भी हो उसका आमूल अध्ययन होना आवश्यक होता है इसलिए इन बातों को बीच में लाया यद्यपि हमारे हमारे दृष्टि से साधन की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है केवल एक पक्ष वो कह रहा था इसको कथा मान लो या स्तुति मान लो उससे हमारा कोई तात्पर्य नहीं तो भी हमको भी ये समझना जरूरी है कि वेदांत की महत्ता को आंकने के लिए उसको समझने के लिए वेदांत किस स्तर पर काम करता है और उसको प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए आपको किन युक्तियों के प्रयोग करने क्योंकि आपके मन में एक प्रमाणिकता बुद्धि नहीं आती है जब तक तब तक प्रवृत्ति सही नहीं हो पाती हम जैसा तैसा चलाने के प्रयत्न करते जब जिसको जैसा समझना है वैसा समझ करके वैसा करने से ही आपको पूर्ण फल मिलेगा नहीं तो पूर्ण नहीं फल मिलता यहां का वहां यहां का वहां ऐसा हो जाता अव्यवस्थित ज्ञान कभी भी यथार्थ फल को नहीं दे सकता। हो सकता है आपको थोड़ा हम समझ में आए बाकी समझ में ना आए तो जितना समझ में आया उतने का पूरा फल तो मिलेगा ऐसा आप बोलते हैं लेकिन यथार्थ फल नहीं मिलेगा जितना समझ में आया उतना मिलेगा जैसे अभिमन्युग की बात जैसी हो जाएगी वो तो चक्रव्यूह में जाना जानता था और निकलना नहीं जानता ऐसे होने से काम नहीं चलेगा उससे कुछ काम हो गया ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ उनके सामर्थ्य से धैर्य से वो प्रवेश किया और योद्धाओं से लड़ा बहुत कुछ किया लेकिन वो पूर्ण ना होने से जितना वो विजय प्राप्त किया उसको वास्तव में प्रकट नहीं कर सका विजय प्राप्त करने पर भी वो पराजय का ही फल हो गया इसलिए विद्या को एक देश में जानने से फल नहीं होता कर्म का भी ऐसा ही है पूर्णता करने से ही फल होता है इसीलिए इन बातों को बीच में रखा है क्योंकि आप देखेंगे ये विषय से कुछ अलग ही बता रहा है पारिपलव क्या है हम कभी सुना ही नहीं हमें पता ही नहीं ये पारिपलव क्या है आप सोचेंगे पारिपलव के बारे में क्यों कर इतनी बड़ी चीज क्या है तो आपने कभी शास्त्र का अध्ययन किया नहीं इसलिए आपको पता नहीं लेकिन उनके यहां ये पारिप्लव बहुत कुछ होता है ये कर्म का एक अंग है तो कथाए सुनाना जो कर्मक संबंध में ही होता है और उस पारिप्लव का जैसा स्वभाव है उन कथानकों का जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव यहाँ वेदांत में ही दिखाई पड़ता है ऐसे उदाहरण दिया था याज्ञवल्क्य आदि की कथा तो इसीलिए यहां कहा कि ये जो पारिप्लव आदि कथाएं हैं हम तो मना नहीं करते हैं कि पारिप्लव आथाएं नहीं होती है कथाएं होती है वो होना भी चाहिए कर्मों के अंग है किंतु वे कथाएं और ये वेदांत का कोई संबंध नहीं कथाएं कुछ और प्रकरण में है और प्रसंग में है और वेदांत का प्रकरण अन्य है फल अन्य है अधिकारी भिन्न है कथा ये वेदांत की कथा के साथ कर्म का कोई संबंध नहीं ये आगे कहेंगे जिस कथा का जिसके साथ संबंध है उसके साथ एक वाक्यता का ज्ञान होता है यानी दोनों का तात्पर्य एक निकलता है कथा का तात्पर्य और वहां का जो वक्तव्य है उसका तात्पर्य विधि का तात्पर्य अब यहां जो कथाएं हैं इसका तात्पर्य कर्मकांड के साथ नहीं निकाला जा सकता इन कथाओं को वहां बताकर कोई प्रयोजन नहीं है उल्टा दोष हो सकता है हो सकती अब याज्ञ बल्कि संन्यास ले रहे हैं सन्यास लेने के बाद वहां कर्मकांड में कहेंगे तो हानि हो सकती है वो यजमान सुनकर के उसके मन में सन्यास का विचार आ जाएगा तो सन्यास संन्यास ले लेगा वो कर्म छोड़ देगा तो वहां फिर लेने के देने पड़ जाएंगे ऐसा हो जाएगा इसीलिए ऐसा नहीं है कहीं का प्रसंग को कहीं ले जाना ठीक नहीं है ये कहा था न विशेष विशेष कथाओं के संबंध में ये कहा है इसलिए विशेष स्थान में उसी को ही लिया जाना चाहिए ये कहा था तो इसमें टीका में, में न्याय निर्णय टीका में नीचे ये कहां विशेष रूप से कहां क्या क्या कहा है उसके विषय में कहा है ये तेरासी पृष्ठ में न्याय निर्णय टीका है इसमें तीसरे पंक्ति में, में देखिए आख्याना प्रयोगशेष भी सर्वेश वेदाता अदत्शेष युक्त विद्या प्रधानशंक्या पूर्वादि का यह अभिप्राय था कि आख्यान जितने भी हैं प्रयोगशेष भी प्रयोग के संबंध में है यानी कर्म विधि के संबंध में होने पर भी सर्वेश वेदाता अदत्शेष्वाद ये वेदांत कर्मशेष नहीं है ये तो अब तक सिद्ध करके आया इसलिए युक्त युक्तम विद्या प्रधानत्व इसलिए विद्या प्रधान, तो प्रधान होगा ऐसा एकदेशी देशी पूर्वादि के प्रति शंगा करता है ये एक यहां दो वादी मुख्य होते हैं एक पूर्व पक्ष होता है और एक सिद्धांती होता है और उसके बीच में दो वादी और आते हैं एक एक आता है एकदेशी मैंने वो पूर्व पक्ष के तरफ से बोलेगा तो वो पूर्व पक्ष का एक अंश में बोलेगा पूर्व पक्ष के वक्तव्य पर बोलेगा तो वो सिद्धांत एकदेशी होता है सिद्धांत एकदेशी मान सिद्धांत के सिद्धांत के तरफ रहने वाला उसको सहारा देता जैसे कोर्ट में साक्षी होते हैं या वो दृष्टा होते कोई ना कोई होता है ऐसे उनका एक तरफ रहता है। ऐसा ये सुनकर के बैठा है तो कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है तो उसको एकदेशी कहते हैं। कहते ऐसे वाक्य बीच बीच में आता है वो दो वादियों के बीच के जो तर्क है उसको जोड़ने के लिए होगा और तीसरा एक आता है मध्यस्थ होता है मध्यस्थ भी आता है बहुत कम आता है लेकिन मध्यस्थ का, का काम क्या है जब वादी और प्रतिवादी में बहुत तीव्र चर्चा हो जाती है तो समझौता करने के लिए प्रयत्न करता है। कि दोनों में कुछ न कुछ समझौता हो जाए एक मध्यस्थ मार्ग निकाल दिया जाए ऐसे मध्यस्थ भी आता है वो जो भी आएगा वो अपना तर्क देगा प्रमाण देगा तर्क देगा फिर प्रस्तुत करेगा अपने को अभी पूर्ववादी कह रहा था कि ये पारिप्लव के लिए है तब यहां सिद्धांत एकदेशी पूछता है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि अभी तक हमने ये निश्चय किया है वेदांत विद्या होते हैं ये ब्रह्म विद्या के लिए है ये तो कर्म, कर्म के साथ संबंध नहीं है इसका तब पूर्वादि ने कहा मंद्रवत प्रयोग शेषत्व आदि विजेद में कहा था भाष्य में मंद्रवत कहा ये मंत्रों का जैसा होता है मंत्र क्या है कि प्रयोग के साथ मिलकर के फल देने वाला होता है मंत्र प्रयोग समवेद मारक मंत्र ऐसे मंत्र का लक्षण दिया था तो जो आप आहूदी कर्म करने जा रहे हैं उस कर्म के लिए जो मंत्र की आवश्यकता है उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके बाद वो कर्म को पूर्ण किया जाता है उसी को मंत्र कहते हैं।, हैं वो मंत्र स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करता जैसा हम जब आदि करते समय मंत्र पाठ करते हैं ना ऐसा उनका नहीं है उनका जब कुछ और ही होता है कर्म का जब हमारे जब में उनका जब में थोड़ा अंदर है हम जो संध्या आदि में जब करते है, वो है संध्या आदि में उनका जब है लेकिन इनका जब जो कर्म करते समय बीच में जो जब बोला जपेता ऐसा आता है जब करे बोला तो वो तो और प्रयोजन के लिए होता है ऐसे ही ये मंत्र जैसे इंद्रायाहा ये मंत्र है ये इंद्रायाहा मंत्र को आप जब करने जब करेंगे तो फल नहीं होता वो कर्म करते समय उसके कर्म के साथ जो आहूदी डालते हैं स्वाहा कार के साथ डालते उसका उस समय फल होता ऐसा चलिए जब मंत्र को अलग माना है और अन्य मंत्रों का अलग माना मंत्र का अलग अलग विभाग है तो इसमें ये जो जितने मंत्र आते हैं वो प्रयोग स्वतंत्र फल देने वाला नहीं होता हुआ प्रयोग के साथ संबंध करके प्रयोग शेष तब वो फल देता ऐसा यह भी होगा तब उसके लिए कहते हैं ठीका में देवस्थ इधि मंत्रे क्य पद से समेदार्थदया प्रयोगशेषत्व सिद्धे तदकवाक्य पदाधराणाम तेषत्व तो देवस्थ सविता तो इत्यादि मंत्र है इस मंत्र का तो कोई एक पद का कर्म के साथ संबंध होता जैसा स्वाहा स्वाहाकारादि होते हो, वो कर्म के साथ संबंध करता है और देवदा का नाम लिया तो वो देवदा उस कर्म के देवता होते तो समवेदार्थ होने पर प्रयोग शेषत्व सिद्ध इसका शेष सिद्ध होता है वो उस मंत्र का किंतु पूरे संपूर्ण पदों का तो संबंध नहीं होता है प्रयोग के संबंध में नहीं होता है ऐसा तो नहीं समझना चाहिए उसको एक वाक्य दा करके पदांतराणा में भी तेषत्व सिद्ध करता है कभी कभी जो हम मंत्र पढ़ते हैं जैसा पुरुष सूक्त आदि पढ़ते हैं सारे शब्दों का जो तात्पर्य में हम प्रयोग करते हैं उसके लिए नहीं होता जैसा अभिषेक के लिए हम प्रयोग करते हैं या अन्य के लिए प्रयोग करते हैं तो सारा का एक तात्पर्य नहीं होता शब्द का अर्थ कुछ और ही दिखता है किंतु वो सारे मिलकर के एक अर्थ का ऐसा निश्चय किया कई लोग जो मंत्र पाठ करते हैं वो अर्थ का यदि चिंतन करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मंत्र कुछ और बोल रहा है हम कुछ और कर रहा है। ऐसे में लगता है तो अब जैसा एज्न महे चंद देवा इत्यादि मंत्र हम भटते हैं आरती के समय में उसमें तो इतना ही कह रहे कि बहुत पुरातन काल में देवताओं ने यज्ञ किया और यज्ञ की महिमा है तो यज्ञ की महिमा बखान करता है उसमें लेकिन अब आरती के समय में या अन्य किसी प्रसंग में जब हम वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसके साथ तो संबंध नहीं होगा आरती के बारे में नहीं कह रहा वो देवताओं ने बहुत पहले यत्न किया था तो अब हम लोग भी कर रहे हैं इस प्रकार इतना ही भाव उसमें प्रकट होता है किंतु वो पूरे तात्पर्य को वहां देखना चाहिए दे करके अर्थ निकालना पड़ता है ऐसा ही यहां भी होता इसलिए मैंने कई बार पहले आपको संकेत किया है कि मंत्रों का अर्थ सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता कोई संस्कृत पढ़ लिया इतने मात्र से मंत्रों का अर्थ किया तो नहीं हो सकता मंत्रों का अर्थ और वेद का अर्थ करने के लिए बहुत कुछ जानने की आवश्यकता होती है अन्य शास्त्रों का ज्ञान का आवश्यकता है संप्रदाय का ज्ञान आवश्यकता है किसको कहा प्रयोग करने का क्या तात्पर्य यह सब जानना होता है अब इसको जाने बिना आप प्रयोग करेंगे तो आपको ऐसे संशय हो जाएगा और उस संशय के कारण कभी का अनास्था भी होती है इसलिए कहते हैं कि ये मंत्रों का अर्थ का शब्दशह ना लेना चाहिए वो मंत्र को प्रयोग के संबंध में देकर के एक वाक्यदा करके लेना चाहिए यानी सारा मंत्र का तात्पर्य इसमें है ऐसा समझना चाहिए इस प्रकार प्रयोग में होता है ठीक है तथा आख्यानाना मैं अब समझ में आ गया आपको एक मंत्र जो साक्षात कर्म में प्रयोग करता हुआ भी उसका पूरा अर्थ एक तरफ नहीं होता कुछ और और अर्थ होते और और शब्द होते तभी सारा मिलाकर के हम मंत्र मान करके उसमें प्रयोग कर देते हैं तो अब उसी प्रकार हम आख्यानों को देखेंगे आख्यानों का सारा तात्पर्य एक तरफ नहीं आता कुछ कथाएं कुछ किसी के बारे में कहा जा रहा नहीं आने पर भी वो सारा मिलकर के एक तात्पर्य हो जाएगा और वो कर्म के साथ संबंध करेगा तो आख्यान तो बहुत बड़ा होता है मंदिर तो छोटे छोटे होते हैं और ये तो बहुत बड़ा होता है वो सारे को कैसे कर्म में प्रयोग करेंगे या कहीं इसका क्या संबंध हो तो कहते कुछ भी कहो कोई बात नहीं सारा मिलाकर के एक वाक्यदा कर देना एक तात्पर्य निकाल देना और उसके बाद उसमें उसको प्रयोग कर देना ये एक विशेष कलाकारी होती है सारे ग्रंथ का सारा प्रकरण का तात्पर्य निकाल कर वो तात्पर्य कहाँ जाता है इसको जानने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए विचार गोष्ठी की आवश्यकता होती है शास्त्रार्थ की आवश्यकता होती है पूर्वापर ज्ञान को सम्यक प्रकार से रखने की आवश्यकता होती है याददाश्त स्मृति चाहिए सब मंत्र और अन्य भी उपस्थित हो ये सारे गुण चाहिए तब जाकर के आप एक प्रकरण का साराम से निकाल सकते हमें तो यहाँ मंत्र पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है बाकी तो, तो वो प्रखंड का सारांश निकालने में बहुत समय लगे अब वो क्या सारांश निकाल रहा है उसका सारांश का मतलब क्या है जैसे दही को मंथन करने से क्या मक्खन निकलता है तो वो कितने बार मंथन करना पड़ेगा वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक करना पड़ेगा तो वो दही में है क्या दही का सार तो मक्खन है मखन का सार घी है किंतु वो सारे दही को पूरा हिला करके मंधन करके तब निकालेंगे तो वो सार आपको मिलेगा तो एक बार दो बार में ऐसा नहीं आ, क्या हम मंधन क्या मक्खन निकालने के लिए दो बार हिलाएंगे मक्खन निकल जाएगा ऐसा नहीं होता है। तो वो हो बार बार करना पड़े कई लोग बोलते हैं हमने कितने बार पढ़ लिया भगवत की तो कई बार पढ़ लिया और क्या पढ़ना है हो गया आ, रोज पड़ो बोले तो अरे रोज क्या पढ़ना हमने तो दो बार पढ़ लिया पढ़ना आ गया ऐसे भी कई लोग बोलते रहते हमको पढ़ना आ गया तो हो गया अरे पढ़ना आ गया तो तुम्हारा उच्चारण आ गया तो उससे क्या हुआ तुम्हारी वाणी की शुद्धि हो गई उच्चारण आ गया बस इतना ही है और कुछ आया नहीं उच्चारण से कुछ नहीं होता है उच्चारण से कुछ होता है क्या अब उच्चारण करना जानता है तो कोई सार समझ में आता है कुछ नहीं है वो तो ऐसे ही है आपकी वाणी ठीक हो गई मतलब आपको शब्दों को उच्चारण करना आ गया बस इतना फायदा हो गया उससे न ज्ञान हुआ न कोई साधन हुआ कुछ नहीं हुआ वाणी की शुद्धि है वो तो करना पड़ता है जैसे भाषा को पढ़ते समय वो करना पड़ता और कई लोग उच्चारण सिद्ध होने पर समझते हैं कि हमको भगवत भगवदगीता आ गया और ब्रह्मसूत्र आ गया ये आ गया कुछ हुआ नहीं उसको तो मंथन करना पड़ता पहले करते करते करते अभ्यास करके फिर सारा श्लोगों को याद करें याद करने के बाद में एक एक विचार जब आता है तो दूसरे के साथ तालमेल करके देखे और उसके विषय में शास्त्रार्थ चर्चा करे जैसा हम लोग करते हैं बीच में शास्त्र विचार करें परस्पर विचार करें और स्वयं भी मंथन करते रहे प्रश्न का उत्तर ढूंढते रहे अब यहां हमको न प्रश्न आता है न कोई उत्तर चाहिए कुछ नहीं हमने भगवत गीता भी पढ़ डाला उपनिषद भी पढ़ डाला देशों उपनिषद मूल सब हो गया पूरा खंडस्त कर लिया हो गया ऐसा सोचता समझता है आता कुछ नहीं इसीलिए सार कोई प्रकरण का सार निकालना है तो उसको मंथना पड़ता अब विचार के द्वारा यहां मंथन होगा और का होगा तो तर्क करेंगे वितर्क करेंगे मंथेगा पूरा हिलेगा जो हिलने का काम है ना मंथन पूरा हिलेगा तब जाकर के उसका सार निकालेगा इसलिए वेदांत का हो कोई भी शास्त्र का ग्रंथ को एक बार पढ़ करके कभी भी आप उसका सार समझ लिया हमने उसको समझा ऐसा मत जानी ये हमारा अनुभव है हम लोग भी पहले ऐसे समझते थे एक बार पढ़ लिया तो हो गया और समझ लिया वो सुन लिया आ से सुन लिया परंपरा नियम के अनुसार सुन लिया हो गया ऐसा समझते थे लेकिन बाद में जाकर के जब अध्ययन करना अध्यापन करना शुरू किया फिर आपने आप जो है फिर उसका पुनर्विचार किया तो पता चला कि एक बार से उच्च नहीं हुआ अभी तो दस बार और करना पड़ेगा ऐसा अनुभव में होता है इसीलिए एक हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए कि हम कोई भी प्रकरण पढ़ें उसका सार हमें मन में आना चाहिए अब वो एक अधिकरण हो गया कई दिन तक चलता है एक अधिकरण उसके बाद में इस अधिकरण में क्या हुआ इसलिए हम साराम से लिखाने के प्रक्रिया इसलिए आरंभ किए थे वो सारे का साराम से लिखाना हमारा तात्पर्य नहीं था हमारा तात्पर्य था आपको यह अभ्यास कराना कि इसका साराम से कैसा निकाला जाता ये अभ्यास हो तब तो निकाले इसीलिए यहां भी कोई भी मंत्र हो तो उसका एक सार निकलता है कोई कथा आती है तो सार निकलता है तो पूर्व आदि का कहना यही था कि ये कथा का भी एक सार निकलेगा वो सार तो हमारे कर्मकांड में जाए ये कहना चाहता है इसलिए कहा वो मंद्रवध ऐसा दृष्टांत दिया अब ये देखो दृष्टांत जो पूर्ववादी देता है आपको दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो समझ में नहीं आता एक मंत्रव प्रयोग कैसे शेषत्वेंगे मंत्र प्रयोग शेष हो गया उसके साथ ये आख्यान का क्या संबंध तो यह उसकी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी मंत्र को वो क्या मानते हैं और वो प्रयोग के साथ किसका क्या संबंध मानते हैं और उसके साथ इसकी क्या साम्यता आख्यानों का क्या साम्य था उसके साथ ये जानना पड़ेगा ना इसलिए अर्थसंग्रह आदि का अध्ययन करना पड़ेगा अर्थसंग्रह हो गया था पूरा हाँ तो आरंभ कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते तो देवस्या ऐसा ये जो मंत्र है इसका भी तदाख्यानाम प्रयोगशेषत्व तद एक वाक्यव सर्वोपनिषदा तद शेषत्वाद न विद्या प्रधानता इतर्थ इसीलिए आख्यान भी प्रयोगशेष हो जाएगा और एक वाक्य होने के कारण सर्व उपनिषद कर्मशेष होकर के विद्या प्रधान नहीं होगा सामान्य श्रुदेर विशेष विशेश उक्तिया तत्परत्वा न तया लिंगादि बाधो अस्ती सिद्धांत अब उसके बाद में सिद्धांती ने उसका उत्तर दिया था आगे तन्ना इत्यादि से उत्तर दिया था तो सामान्य श्रुदि और विशेष श्रुदि में अलग होता है जहां कोई विशेष बताया तो उसको विशेष में ही प्रयोग करना है तो सामान्य का बाध माना जाता है जब विशेष नहीं कहा गया तो सामान्य अपने आप प्रवृत्त होता है यानी सामान्य जो नियम है वो हमेशा बना हुआ रहता है वर्तमान विद्यमान रहता है जब विशेष आएगा तो उसमें उसको छोड़ करके विशेष को करेगा विशेष जैसा ही समाप्त हो गया फिर सामान्य आ जाएगा जैसे हमारे यहाँ एकादशी आता है बाकी दिनों में तो सामान्य भोजन रोटी दाल, सब्जी वो चलता है अब एकादशी आ गया तो उस दिन विशेष हो गया एकादशी समाप्त तो होते ही आज द्वादशी आ गया तो फिर पहले वाला वो सब अपने आप आ जाएगा वैसे से, सेम टेस्ट का सेम जो भी पहले चल रहा था वो आ जाएगा क्योंकि वो सामान्य चलता है विशेष बीच में आता है चला जाता है तो विशेष को आने पर सामान्य को बात किया जा सकता है लेकिन विशेष नहीं है तो सामान्य को लागू करना पड़ेगा यहां विशेष बोला है आप आख्यानों को सब कथाओं को सब एक तरफ नहीं ले जा सकते यहां विशेष बोला है कि अश्वमेध में कहा क्या करना इसके विषय में कहते हैं कि अश्वमेधे प्रथम अहनी मनुर्वस्व दो राजा इत्याश्ध में जो प्रथम दिन है यह अश्वमेध लगभग एक साल तक चलता है अश्वमेधिया और जो है संवत्सर तक एक साल तक लंबा उसका सब प्रक्रिया है और इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है अश्वमेध का बहुत खर्ची सबसे पैसा ज्यादा खर्चा होता है और यह सामान्य व्यक्ति तो ऐसे कर ही नहीं सकते और राजा महाराजा, महाराजा चक्रवर्ती होना जरूरी है और ये सामान्य राजा महाराजा होने पर भी नहीं चलेगा उनके कम से कम चार पत्नियां भी होनी चाहिए क्योंकि चार पत्नियों का कुछ कर्तव्य बताया है उसमें प्रथम पत्नी द्वितीय पत्नी तृतीय पत्नी चतुर्थ पत्नी चार पत्नियां राजा को होनी चाहिए और फिर तो बाकी राजा जो भी ये मदद करेंगे इत्यादि है फिर वो अश्विध करेगा तो उसमें सोना चांद इत्यादि का बहुत प्रयोग होता है और रोज जो है बहुत सारे जो है बेली भी देते हैं जो पशुओं की बेली होते हैं ऐसे सब बहुत लंबा चौड़ा है इसके विषय में हम लोग पहले कर्मकांड के विचार करते समय सारा बताया था क्या क्या प्रयोग होगा कितने मारेंगे कितने सब विस्तार से हो गया था उसमें होता है और जहां वो अश्व को लाते हैं ये एक घर से जहां से अश्व को खरीद करके लाते हैं वो जहाँ उसके यागशाला तक जाना लाना है तो एक एक जहां अश्व जहां से आएंगे वो अश्व का पैर जहां जहां पड़ेगा वैसा तो अश्व को पूरा वो सोना चांदी रत्न इत्यादि आभूषण इत्यादि से भरेंगे लेकिन वो जहां से वो अश्व को यागशाला तक लाएंगे ये जहां जहां वो अश्व पैर रखेगा उसमें सोना चांदी डालना पड़ता है एक एक खुर में और वो फिर लोग लेके जाएंगे ऐसा डाल के लाना पड़ेगा बहुत कुछ पता है उसके तो वो उतना सोना चांदी भी चाहिए तो बहुत खर्च करते हैं इसलिए तो बड़ा फल बोला है उसमें पूरा एक साल का ब्रह्मचर्य अनुष्ठान और यजमान को वो नीचे सोना पड़ेगा इत्यादि यजमान यजमान पत्नी इनका सब लंबा है तो ऐसे अश्वमेध है बहुत कठिन काम है इसका मतलब ये है कि बहुत कठिन है तो उसमें प्रथम दिन में मनोवैवस्व राजा ऐसे कथा सुनाए कि वहां कहा आ गया प्रथम दिन में ये प्रक्रिया में ये सुनाना उसके बाद द्वितीय हानि यमो वैवस्व ये सुनाएंगे यमराज की कथा और तृतीय हानि वरुण फिर आदित्य की कथा ऐसे कथा चलती रहेगी आख्यान विशेष वाक्यशेषे शेषे ये आख्यान विशेष जो है ना वाक्यशेष में सुना गया है तत्बलाद उपक्रम से संको जो युक्त इसलिए ये पारिप्लव आचक्षिता ये जो सामान्य विधि है उस विधि के अंतर्गत मनुर्वस्व तो राजा इत्यादि विशेष विधान दिया इसलिए यहां सामान्य विधि को बात करके विशेष विधान चलेगा कोई भी कथा यहां नहीं सुना सकते ना उपक्रमा उपक्रमस्थ से सर्व शब्दाद उपसंहारस्था विशेषोक्ति रूपलक्षणार्थाधि वाच्य तो उपक्रम में जो सर्व शब्द है उस शब्द के द्वारा विशेष विधियों को बात करेंगे सर्व शब्द आ गया तो सभी को लेना होता सामान्य विधान हो गया सबको ले लो ऐसा हो गया लेकिन ऐसा नहीं है विशेषोक्ति के उपलक्षणार्थ तो नहीं हो सकता क्योंकि आदो सर्वाण्य आख्यान पारिप्लवे शमसन दी सर्व शब्द का प्रयोग किया आदि में प्रारंभ में सारे आख्यानों को पारिप्लव में कहा जाता है सुनाया जाता है ऐसा कहा पारिप्लव आचक्षिता यदि विधाया ऐसा पहले करके के बाद में पारिप्लव आचक्षिता कहा तो पूर्वादि ये कहेगा कि वहां सर्व शब्द का प्रयोग किया जितने भी आख्यान आए हैं सबको पारिप्लव में सुनाना चाहिए तो ये सारी कथाएं आई इसलिए पूर्वपक्ष लाया है अब ये जब तक ये पूर्वादि का मन में क्या है ये वाक्य के द्वारा हम नहीं समझेंगे तो पूर्व आया क्यों है हमको समझ में नहीं आया वो क्यों वेदांत को भी वहां ले जाना चाहते हैं केवल प्रद्वेष के कारण नहीं उनके यहां प्रमाण भी है प्रमाण ये है कि आदो सर्वाणी आख्यानानि, ये सभी आख्यानों को पारिप्लव में कह देना चाहिए ऐसा कहा तो सर्व में तो वेद का सारे आ जाएंगे वेद में जितने भी कथाएं हैं आख्यान है सब आ जाएंगे अब उपनिषद का भी आएगा उपनिषद में बहुत सारे आख्यान है और उसको फिर बाद में पारिप्लव आचक्षिता ये विधान हुआ तदनंतर मनुर्वैस्वता इत्यादि पटे उसके बाद विशेष विधान हुआ पहले सब कथाओं को कहना चाहिए कहा फिर पारिप्रव आचित सामान्य विधान और उसके बाद विशेष विधान आ गया अब क्या होगा कि सामान्य को बात करके विशेष होगा तुनर्विधान वाक्यशेष आख्यान नियमार्थम अन्यथा वही इसलिए यह पुनर्विधान जो किया वाक्य का आख्यान में नियम लाने के लिए किया कोई भी आख्यान नहीं कहना चाहिए और वहां जो उचित है प्रयोग में काम आता है उसी को करना चाहिए सर्वशब्दों वाक्यशेषस्थ उपाख्यान मध्यस्थ कतिपय प्रयोगमात्रेण उपरम व्यावर्तम अर्थवानि मत् मत्वा विवृण होती तब क्या ये सर्व शब्द का क्या होगा तो सर्वाणि आख्याना पारिप्लवे संसंधी ये कह रहे ना तो ये सर्व शब्द का अर्थ क्या हुआ आपने दो चार नाम दे दिया अब बाकी तो सर्व शब्द में आया ना मतलब सभी को लेना चाहिए तो उसका उत्तर दे रहे टीका का इसका ऐसा अर्थ हो सकता है ऐसा है ना अभी वो कथा बोलने के लिए बैठ गया पंडित जी अभी यजमान बैठा है अब यजमान के साथ कौन कौन होना चाहिए यह भी बताया है पुत्र अमात्य परिवृदाय पारिप्लव आचक्षी ऐसा उसके साथ यजमान का पुत्र भी बैठेगा पत्नी भी बैठेगी और उनके जो अमात्य आदि है वो मंदिर आदि जो उनके है परिकर है ये सब बैठ जाएंगे तो सब बैठ करके उनको सुनाना है तो अब ऐसे पंडित जी के पास टाइम नहीं है पंडित जी थोड़े कथा सुना दिया और छोड़ दिया मतलब पारिप्लव सुनाना करके दो चार सुना दिया फिर छोड़ दिया ऐसा न करें इसलिए उन्होंने सर्व शब्द का प्रयोग किया सर्व मान जितने कहने के लिए वहां कहा गया है सारा को सुनाना पड़ेगा ऐसा नियम रखने के लिए नहीं तो वो नाम मा तो सुना देंगे ना ऐसे सुना करके छोड़ देंगे ऐसा नहीं करें इसके लिए सर्वशब्द का प्रयोग है ऐसा नहीं कि सभी वेद में जितने भी आख्यान है सबको लेने के लिए नहीं है इसलिए कहा वाक्य शेषस्थ उपाख्यान मध्यस्थ वाक्य शेष में स्थित उपाख्यान के बीच में कतिपय प्रयोग मात्र कुछ प्रयोगों को करके कतिपयन कुछ चिने चुने प्रयोगों को करके बाकी में उपरम करे बाकी को छोड़ दे बाकी वैसे ही ये करके छोड़ दे ऐसा न करें इसीलिए यहां सर्वशब्द का प्रयोग किया है इस भाव से सिद्धांत यहां कह रहा है इतनी सारी बातें हैं इसके पीछे तब जाकर के प्रकरण अधिकरण आया ऐसा बिना प्रमाण से वो बोलेगा नहीं क्योंकि ये कोई प्रद्वेष से काम नहीं हो रहा है यहां तो शास्त्रार्थ हो रहा है इसलिए वो कुछ प्रमाण रखकर करके ही बात करता है आगे सूत्र के लिए ठीक है देखिए तरही कत्र आख्यान आ उपयुक्तानी आशंख्या प्रश्न होता है कि आपने कहा कि इन आख्यानों को कर्मकांड में प्रयोग नहीं करना चाहिए यजमान को सुनाने के लिए नहीं है ये जो आपके उपनिषद में आख्यान है ना यजमान को सुनाने के लिए नहीं है फिर इसका प्रयोजन क्या है कि, कि किसको सुनाने के लिए अब कहना पड़ेगा ना आख्यान तो आया है वेद में आया है इसको तो छोड़ नहीं सकते अब कई लोग जो है ना वेद में इस प्रकार की कथाओं को देख करके कहते हैं कि वेद के जितने ये कथानक भाग है ये सब वेद नहीं है यह वेद से इधर है ये आर्य समाज जितने भी है उनको पता नहीं दिमाग में ऐसा लग गया कि ये जो जो कथाएं आती है ब्राह्मण भाग है अरण्य भाग है ये सब वेद का वेद केवल संहिता भाग मंत्र भाग भी वेद है बाकी वेद नहीं है ऐसा मानकर ऐसा मान करके उनका अपने वो चलाया उसके लिए वो बहुत सारे तर्क देते ये ऐसा आ गया ये बाद में आ गया ये वो आ गया ये अपौरुषेय नहीं है ये मंत्र क्या केवल मंत्र भाग अपौरुषेय है और बाकी ब्राह्मण भागा अपौरुष नहीं है ये पौरुष है ऐसे सब मानते हैं वो उलझ गए उसमें वो क्यों उलझ गए इसके कारण उलझ गए वहां कथाएं आती है ऋषियों का नाम आता है कुछ घटनाएं आती है किसी की निंदा आती है किसी की स्तुति आती है तो ये जैसा लोक व्यवहार में दिखता है वैसे सब दिखता है इसमें इसलिए वो भ्रमित हो गए कि वेद में कैसे हो सकता है ऐसा वेद में तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो करके उन्होंने बदल दिया अब जो भाग में कह रहे हैं कि भाग में भी बहुत सारे जगह ऐसा आता है बहुत सारे कथाएं आती हैं ऋषियों के बारे में आता है और जैसा इधर इधरय ऋषि की कथा है अन्य ऋषियों की कथा है बहुत सारे वामदेव की कथा है ये सब मंद्र भाग में भी बहुत सारे है मिलते हैं लेकिन अब वो उसका कैसा भी अर्थ करेंगे और वो बाद में बोलेंगे वो है ये प्रक्षिप्त का प्रक्षिप्त मानने के लिए बहुत कुछ नियम होता है अब आपको जो समझ में नहीं आया और आप जिस पर अध्ययन नहीं किए आपके पक्ष में नहीं है उसको प्रत्यक्ष प्रक्षिप्त मानना ठीक नहीं है ये आजकल बहुत सारे ऐसे कथ्य जो उनको समझ में नहीं आता है उनके पक्ष में नहीं जाता है तो बोलते हैं प्रक्षिप्त है ये मन में भी बहुत प्रक्षिप्त मानते हैं महाभारत में प्रक्षिप्त मानते हैं रामायण में प्रक्षिप्त मानते हैं फिर वेद में भी प्रक्षिप्त मानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षिप्त मानते हैं कहा नहीं मानते सब जगह प्रत्यक्ष मानते हैं प्रक्षिप्त तो मानते हैं क्योंकि जोड़ दिया जोड़ दिया उनको बोलना है बस सागीदा हाँ, में भी मानते जब महाभारत में सब जगह मानते क्यों उनको वो समझ में नहीं आता उनके उनके हिसाब से नहीं है तो प्रक्षिप्त किसको मानना चाहिए इसके लिए भी बहुत लंबा जो है विचार है उसके लिए आधिकारिक कोई व्याख्यान मिलता है उसकी टीका मिलती है वो सब देखना पड़ता है और उसमें क्या कहा किस प्रकार से कहा किस तात्पर्य से कहा बहुत कुछ होता है ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया प्रक्षिप्त है ऐसा तो हमारे भी बहुत वेदांतिक बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य लोग भी तो ऐसा मान के बैठे ये सब प्रक्षिप्त है आज शंकराचार्य जी के बहुत सारे ग्रंथों में बहुत कुछ प्रक्षिप्त मानते हैं सब गलत है उन्होंने उस पर विचार ही नहीं किया कुछ तैयारी नहीं किया जैसे एक ब्रह्मसूत्र का अपसूत्र अधिकरण आदि को प्रक्षिप्त मानते वो कैसे प्रक्षिप्त मानते हमें अभी तक समझ में नहीं आया क्योंकि वो समझते हैं कि उसमें जो लिखा है वो शंकराचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार नहीं है ऐसा मान के उन्होंने स्वयं निश्चय किया फिर प्रक्षिप्त कहा आज तक जितने मूल ग्रंथ मिले हैं ब्रह्मसूत्र के सभी ग्रंथों में अवसूद्राधिकरण है अवशूद्राधिकरण के बिना कोई ग्रंथ अभी तक यानी जो हस्तलिखित ग्रंथ या पौराणिक ग्रंथ जो बोलेंगे ऐसा कुछ भी अभी तक मिला नहीं एक बात तो वो है चलो उसको ना भी माने श्राचार्य जी के बाद आए जितने भी आचार्य यानी द्विदा आचार्यों ने जिन्होंने इन पर टीका लिखी है यानी व्याख्या लिखी है भाष्य लिखे है सभी ने अब शूद्र पर लिखा है यदि आचार्य जी के बाद में किसी ने इसको जोड़ दिया होता तो वो वे नहीं लिखते थे अब उन्होंने भी लिखा है और इसकी चर्चा अन्यत्र अन्यत्र का जगह की भी है तो अब किस आधार पर आपको समझ में नहीं आता है। आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे तो इसीलिए आप उसको प्रक्षिप्त मानेगी और बाकी सब सही है वो प्रक्षिप्त है और जबकि उसके पहले सूत्र अभी हमने आपको समझाया है उस समय जो भी अध्ययन किया पक्का हमने उसको समझाया उसके पहले सूत्र और बाद में दोनों जगह आचार्य अपने आप कह रहे हैं कि प्रासंगिक है, हमें ये दो बात कहनी पड़ेगी एक तो देवदा अधिकरण और अभसूद्राधिकरण ये प्रासंगिक है वो उसके पहले जो सूत्र आया मनुष्य हृदया जो सूत्र आया है वो हृदयादि सूत्र के अनुसार ये चल रहा है ऐसे मान लेते अब वो सामान्य लोग जब सुनते हैं वो सोचते हैं वो बिल्कुल सही बोल रहा है अब वो प्रक्षिप्त सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण है उनके पास यही प्रमाण है कि उनको समझ में नहीं आता ऐसे मानते तो इसीलिए कई ग्रंथ अब जिसमें कोई स्पष्ट आपको समझ में आता है सिद्धांत के विरुद्ध जाता है शास्त्र के विरुद्ध जाता है वो ऐसा कर सकते और दूसरा ये एक ऐतिहासिक बात है ये क्या प्रक्षिप्त करने वाले क्या मानते हैं कि ये जो अवशुद्र अधिकरण आदि है ये बौद्धों ने इसमें जोड़ दिया बौद्धों का काम है बौद्धों ने आचार्य जी को बदनाम करने के लिए यह जोड़ दिया ऐसा मानते मुझे उसमें यह आश्चर्य लगता है कि ऐसे बौद्ध बुद्धिमान जो आचार्य के ब्रह्मसूत्र ग्रंथ को तो रखा और उसमें उनको बदनाम करने के लिए एक अधिकरण जोड़ दिया वो कितने बुद्धिमान बौद्ध होगा अरे बोलने में भी कुछ तो आपका तो प्रयोग करो अब जब उनको प्रक्षिप्त भी करना था तो उसको खत्म कर डालते तो सारे ब्रह्मसूत्र का ग्रंथ निकाल करके जला डालते वो प्रक्षिप्त तो क्यों करते उसको रखने की आवश्यकता की क्या थी जब आजारी के बदनामी करना है या आचार्य के ग्रंथों को नष्ट करना है उसका प्रचार में नहीं लाना है तो सारे ग्रंथ को जला डालते कोई राजा के द्वारा आदेश दिलाया जाता जैसा अशोक था कोई राजा थे तो क्यों नहीं किया वो तो अब ऐसे ही मतलब कथा बना नहीं उसका कोई आधार नहीं है कि बौद्धों ने बनाया कि किसने बनाया क्या किया कोई आधार नहीं लेकिन बोलने के लिए कुछ कारण बोलना चाहिए आपके पास कोई ना इतिहास है ना संग्रह दिग्विजय में ऐसे कोई कथा है फिर कहां से आप ये कथा लाते है? अपने दिमाग में लाते हैं आपको जो आपने लोगों को सुना उसी के अनुसार आप कथा बना देते हैं कुछ भी आधार नहीं कहीं कोई गुंजाइश मिले तब तो ठीक है कि बौद्धों ने कहीं ब्रह्मसूत्र पर छेड़छाड़ किया या भाष्यकार के ब्रदार ने घोपनिषद को छेड़छाड़ किया या ऐसे कुछ कहीं भी कुछ कथा भी आते तब भी हम मान लेते चलो ये कथा के आधार पर कुछ घटना हो सकती है ऐसे भी नहीं है तो ऐसा प्रक्षिप्त नहीं माना जाता तो प्रक्षिप्त मानने का बहुत बड़ा जो है उसमें नियम होता है जैसा हमने कहा शास्त्र का अध्ययन की बहुत आवश्यकता होती है इसीलिए ये आख्यान जितने भी आए हैं इन आख्यानों के कारण बहुत विवाद खड़ा हुआ है इसके लिए मैं ये प्रसंग आपको बता रहा हूं कि ये उपनिषदों में ये आख्यान और वेदों में ये आख्यान कथाएं आई है इसके कारण वेद के प्रामाणिकता पर भी लोग प्रश्न चिन्ह करते हैं इन कथाओं के कारण तो इसलिए कथाएं क्यों दिखे इतने बड़े वेद इतने प्रामाणिक ग्रंथ है और उसमें ऐसी छोटी छोटी कथाएं और ऐसी कथा दिखती है कि उसका जो कोई मतलब ही नहीं है ऐसा बेमतलम की ऐसी भी कहता अधिकता अभी एक दृष्टांत देंगे यहां वो प्रसिद्ध दृष्टांत है स आत्मनो बात वो जो है ना यज्ञ करते समय यजमान के रूप में वहां रुद्र का है उन्होंने अपने शरीर के त्वजा को फाड़ करके यज्ञ किया ऐसा अब क्यों किया उसका क्या कारण है यह कोई मतलब ही नहीं तो ऐसा ऐसा आता है उसमें अब वो किया है कि नहीं किया है वो भी पता नहीं अब क्यों किसी का आपने अपने अपने तोजा को क्यों निकालेंगे तो ये सब देखकर के ऐसा समझते हैं तो हमारे यहां उपनिषदों में ये कथाएं आई है केवल तत्वमसी का उपदेश देना था या वेदांत वाक्यों का उपदेश देना था ये भूमिका बनाकर के कथाएं कौन बताइए इसका भी तो अर्थ बताना है इसके लिए ये प्रकरण लाया अधिकरण लाया कहते हैं कि विशेषण श्रुतिया सर्वश्रुत भगनाया निर्बाधि उपनिषदाख्यानानि आख्या तो पुत्र कहा आख्यानों का प्रयोग करना चाहिए इन आख्यानों का प्रयोग तो विशेषण श्रुति के द्वारा सर्वश्रुति को भग्न करके यानी जो सर्वश्रुति सर्वाख्याय का जो श्रुति है उसको विशेष श्रुति के द्वारा भग्न करके मन करके निर्बाध सन्निधि ही निर्बाध हो जाएगा ये जो सामान्य श्रुदिया हैं निर्बाध हो जाएगी तो ये कहा काम आएगा जिस विद्या में ये आख्यान आएगा उस विद्या में काम आए जिसी के सन्निधि में ये पढ़ा गया अभी याज्ञवल के आगे को उपदेश देना चाहता है तो उपदेश देना चाहते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि अपने तरफ से ये करना चाह रहे हैं ऐसा करके कहा जैसा मैंने कल बोला कि उसका कोई उस साधन के साथ कुछ संबंध होता है वो सन्निधि को दे करके उसका क्या प्रयोजन है वो उपाख्यान का क्या प्रयोजन ऐसा निश्चय करना चाहिए एक वाक्य था कहीं से कहीं लेके जाकर के नहीं वो तो उसको मिला करके करना चाहिए अब ये जो ब्राह्मण ग्रंथों को या अन्य ग्रंथों को नहीं मानते हैं। वेद का अंग नहीं मानते उनको वो तो मीमांसा दर्शन को भी अपने तरफ से कुछ करते हैं क्योंकि मीमांसा दर्शन में ब्राह्मण ग्रंथ और ग्रंथों का बहुत प्रयोग किया है और मीमांसा के बहुत सारे निर्णय ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा होता है और यहाँ तक कि ब्राह्मण ग्रंथों में से जो वाक्य है उनको लेकर के संहिता भाग में मंत्र भाग में उन्होंने समन्वय किया दोनों को मिलाया एकार्थता निकाली और मंद्रभाग के अर्थों को ब्राह्मण भाग के द्वारा भी एक किया ये सब जो प्रामाणिक भाष्य है सबर के भाष्य है कुमार भट्ट के वार्तिक है इसमें सब मिलता है तो अब वो वो तो नहीं कह सकते कि सबर अप्रामाणिक थे ऐसा कहेंगे तो फिर आपको कोई अर्थ लगेगा ना इसलिए हमारे यहां क्या है मनमाना कुछ भी व्याख्या कर देते हैं कुछ भी करते हैं क्योंकि कोई किसी को ऊपर केस नहीं लेता कोई दूसरा धर्म में होगा ना ऐसी व्याख्या करने पर उनको ऊपर केस लेते हैं और उनको गोली मारते हैं यहां तो कोई कुछ नहीं करता आप इतने बैठे हैं आप कल जाकर के और कुछ व्याख्या करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हमने ऐसा पढ़ाया नहीं ये तो गलत व्याख्या कर रहे करके आपको ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते आप कर सकते हैं आप स्वतंत्र है हमारे यहां सब स्वतंत्र होता है इसीलिए व्याख्या करते रहते और, और कुछ लोग जरूर आपको सुनने आएंगे आप अच्छी तरह मतलब आप सकारात्मक दृष्टि से कहो नकारात्मक दृष्टि से कहो किसी की निंदा करके कहो स्तुति करके कहो वेद को मान करके कहो नहीं मानते हुए कहो आचार्यों को परंपरा को मान करके कहो नहीं मानते हुए कहो आपके भक्त तो बन जाएंगे ये अद्भुत है भारत में ही ऐसा होता है दुनिया में और कहीं नहीं होता क्योंकि कहीं भी और होगा तो आपके जो है वो विरोध करेंगे जेल में डालेंगे बरतेंगे ऐसा नहीं होता आप कुछ भी करो आप तो भक्त बन जाएंगे आपको दक्षिणा मिलेगा आप क्या सब कुछ ठीक ठाक चलेगा और वो बनने के बाद उनको बेल हो जाता है कि हमने जो कहा ठीक है क्योंकि हमारे भक्त बन गया ना इतने फॉलोवर्स हैं आजकल बोलते हैं ना फॉलोवर्स का नंबर गिनते हैं कि कितने फॉलोअर्स है आपका तो उस हिसाब से आप प्रामाणिक हो जाएंगे और ज्यादा ज्यादा फॉलोअर्स होगा तो आप जो कह रहे हैं वो प्रमाण ही है क्यों इतने लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए प्रमाण होता ऐसा हो जाता है आजकल जैसे अभी YouTube है क्या क्या है ना Facebook है इसमें ये सब जो भी होता है तो उसमें प्रामाणिक किसको मानते हैं जो अच्छा आता है वो सबसे ज्यादा प्रबल निरंतर कर रहा है तो वो जो भी कह रहा है वो प्रामाणिक है क्यों जानकारी तो लोगों के बन न अब लोगों को बुद्धि को प्रमाण तो हम भी मानते हैं लोगों की जानकारी प्रमाण है लेकिन किसके आधार पर जानकारी प्रमाण है ये देखना पड़ेगा ऐसा होता है इसलिए हमारे यहां सबके लिए स्वतंत्रता कुछ भी आप कर सकते तो ये उपाख्यानों को लेकर के उपनिषदों में क्या प्रयोजन है इसके सिद्ध करने के लिए वेदांत का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ये सूत्र दिया तथा तथा च एकवाक्यता उपबंधा तथा च मन न विशेषितवाद ये सूत्र पहले सिद्धांत पक्ष में कहा ना जितने भाग उसी के साथ और एक हेतु को जोड़ने के उसी को विस्तार करने के तथा जो मैंने वो विशेषित भाग को जहा पारिप्लव कहा गया है वही लेने पर शेष भाग का प्रयोजन और होता है कैसे एक वाक्यदा उपबंधा एक वाक्यदा का संबंध कर देने पर आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि जहां जो कथा आई है उस कथा का तात्पर्य उसी से ही है कोई अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा एक वाक्यता करनी पड़ी है। एक वाक्यता विषय में ये मैंने कहा था कि एक वाक्यता के लिए तात्पर्य निकालना होगा सार निकालना होगा और सार निकालने के लिए आपको मंथन करना होगा मंथन करने के लिए आपको सारा शास्त्रों का ज्ञान विचार और धारणा ये सब चाहिए तब जाकर के एक वाक्यता निकाली जा सकती इसलिए हम उसके लिए समर्थ नहीं है जब तक हम उसमें उसके लिए समर्थ नहीं विशेष समर्थ नहीं होता तब तक हमारा एक ही मार्ग बनता है कि हम सम्प्रदाय अनुसार आचार्यों ने हमारे परम गुरुओं ने जो भी कहा है लिखा है उसका अनुसरण करें जब हमारी बुद्धि खुल जाती है अपने स्वतंत्र विचार करने के लिए इन प्रमाणों के सहित उपस्थित हो जाती है तैयार हो जाती है तब हम अपने भी स्वतंत्र विचार कर सकते हैं स्वतंत्र विचार करने में कोई दोष नहीं है किंतु वो सम्प्रदाय अनुसार ही हो और शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए शास्त्र का नियम का उल्लंघन करते हुए कोई भी आप अच्छे विचार लाते हैं तब भी वो प्रयोग में नहीं आता और विचार कोई भी आता है वो विचार, है, वो विचार को दीर्घ काल तक तो स्थिर रखने के पने आपके अंदर कोई अच्छे विचार आए उसको आप दीर्घकाल तक स्थिर रखना चाहते दूसरे को प्रदान करना चाहते या अपने ही उसका साक्षात्कार करना चाहते तो उसके लिए आपको आचार की आवश्यकता होती उसी के अनुसार आचरण आचरण विचरण की भी आवश्यकता होती है तभी आपके मन में कोई विचार दीर्घ काल तक रहेगी आप स्वयं इसको बंधन करके देखिए आपका कोई विचार आया आप उसका आचरण ही नहीं किया तो क्या रहेगा किसी ने कुछ अच्छा मार्गदर्शन किया आप आचरण नहीं किया तो आपको काम आएगा का क्या जैसे किसी ने बोला ये दवाई आपके लिए अच्छी है किसी ने बोला आपने देखा ठीक है ये अच्छी है किंतु उस दवाई प्रयोग नहीं किया तो वो कैसे काम आएगी जानकारी तो अच्छी हो गई है आपने विचार भी कर लिया सब कुछ कर लिया अथवा दो चार दिन प्रयोग कर लिया उसके बाद आचरण में नहीं है तो आचरण में नहीं है तो काम नहीं आता वो स्थिर नहीं हो पाती और स्थिर हो गए तो तब आपके लिए हमेशा रहेगा इसीलिए केवल विचार बुद्धि से निश्चय होने पर काम होता है ऐसा गारंटी नहीं देता कुछ समय देता है कुछ समय आपका अच्छा विचार चलता है उसके बाद आचार्यों ने परंपरा में जो नियम रखा है आचरण रखा है उन आचरणों का अनुपालन भी उन विचारों के साथ हो जाना चाहिए तब जाकर के वो सिद्ध होता है ये आपको छांदो की में नार्द कुमार नारद संवाद में वहां स्पष्ट होता है इसीलिए ये एक वाक्यता उपबंधा है कि इन सबके साथ एक वाक्यता का न्यान होता है आख्याना नाम सन्निहित विद्या प्रतिपादन उपयोगिता एवं न्याय तो फिर क्या करेंगे कि जब ये आख्यान जितने भी आए हैं उपनिषदों में पारिप्लव के लिए नहीं है मैंने कर्मकांड में कथा सुनाने के लिए नहीं है ऐसा मालूम होने पर सन्निहिध विद्या प्रतिपादन उपयोगिता जो निकट में जो विद्या आई है जिस विद्या के बारे में अभी चर्चा विद्यमान है वर्तमान है वो वर्तमान जो चर्चा है उसको लेकर के उसी के साथ जोड़ करके अर्थ करना न्याय होता है उचित होता है एक वाक्यदा उपबंधा कैसे वो सिद्ध होता है एक वाक्यदा के साथ तथा ही जैसे कि तत्र तत्र सन्निहिताभिर विद्याभिर एक वाक्यता दृश्य थे उन, उन स्थानों में तत्र मने उन उन स्थानों में ये सर्वस्य द्वे ऐसा एक सूत्रा था मने ये दो बार कहा जाता है दो बार कर, करने का क्या अर्थ होता है वीरसा के लिए दो बार होता है वीरसा मैंने बहुत है जैसे गांव गांव में बोले तो दो बार गांव बोल दिया इसका मतलब दो गांव नहीं है हजारों लाखों गांव है सभी गांव के लिए गांव गांव ऐसा कहा जाता है ऐसा कोई भी दो बात कहते हैं कई सभी भाषा में है ना तो दो बार रिपीट करते तो तत्र, तत्र तत्र बोला तो बहुत स्थान में अनेक स्थानों में सन्निहिताभिर्विद्या भी वो सन्निहित विद्याओं के द्वारा एक वाक्यदा दिखाई देते स्पष्ट है अब कहते हैं एक वाक्यता तो दिखाई देती है फिर भी कथा की क्या आवश्यकता है यहां तो याज्ञवल्क्य का नाम लिया वो दोनों उनके भार्य के नाम लिए और याज्ञवल्क्य क्या करने जा रहे है? इसका नाम लिया फिर उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ वा? ये भी बताया इसकी क्या जरूरत है यह तो कोई ब्रह्म में कोई काम नहीं आता क्या काम आता याज्ञ बल्के का नाम कोई काम आता है क्या ब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं बोलते हैं ये इसलिए प्ररोजन उपयोग आद अच्छा एक प्रयोजन होता है जैसे आप बहुत गंभीर प्रवचन दे रहे हैं बीच बीच में कुछ हल्की बात भी करनी चाहिए जो आपको वो उसके साथ संबंध करने के लिए कुछ प्रयोजन मिल जाए प्रयोजन मनी एक प्रेरणा और मन थोड़ा हल्का होता है क्योंकि गंभीर बात सुनते समय दिमाग बहुत तेजी से घूमता है उनको समझने के लिए बहुत काम करना पड़ता है बहुत बहुत तेजी मतलब बहुत तेजी से घूमता है लाखों करोड़ों किलोमीटर फास्ट जो है उसके जो है तरंगे काम करते अब ऐसे करते करते तो कुछ समय में थक ही जाएगा मतलब खोपड़ी गर्म होएगा ऐसे बोलते हैं ना होता ही है क्यों तो बहुत तेजी से जब बिजली चल रहा है तो गर्म होगा गर्म होने के बाद में थोड़ा सा हल्का कुछ मालूम बड़ा मतलब जल्दी समझने वाली बात जो हमारे भाव से संबंध से तो हल्की होती है ऐसे बात बीच में आ जाती है तो दिमाग ठंडा हो जाता तब आप दो घंटे तक भी प्रवचन सुनेंगे थकेंगे नहीं नहीं तो दो घंटे प्रवचन सुनी नहीं सकता एक घंटे में ही दिमाग खोपड़ी गर्म हो जाएगा फिर परेशान होने लगेगा हाथ पैर इधर उधर करने लगेगा नहीं तो कोई कोई बैठ के सोएगा फिर गिरेगा कुछ भी होता वो पहले पहले ऐसा होता था मेरे अभी नहीं सोने वाले तो पहले भी थे तो ऐसे हमारा एक बार ऐसा होता था स्वामी जी के बड़े स्वामी जी का पाठ चल रहा था तो उसमें दो तीन संत इधर से आते थे थोड़ा बुजुर्ग थे बहुत साल से स्वामी जी के पास सुनने आते मतलब वो सत्रह साल अस्सी साल के लगभग थे अब वो गुरु जी तो किसी को बुलाते नहीं थे आप पाठ में आओ ऐसा नहीं बोलते थे जब कोई आएगा तो भी उनको बोलते थे कि आपको सुनने की क्या जरूरत है आपका सब हो गया आप कमरे में बैठ के जब करिए ऐसा करके भी बोलते थे फिर भी वो सुनने के लिए श्रवण करना चाहिए ऐसा करके आते थे आकर के बैठ जाते तो बैठ करके सुनते हैं पहले तो थोड़ा बहुत नींद शुरू हो जाता है बाद में ऐसा हो गया खराटे मारना शुरू कर दिया, <laughs> वही किताब के ऊपर लेट जाएंगे और खूब कराटे मारते <laughs> मुश्किल हो गया तो क्या किया क्या क्या करे तो फिर उनको बोला बाद में आ गए अब वो जग जाते हैं तो फिर कुछ समय सुनते हैं और थोड़ा बहुत बैठ फिर जा। अब वो वृद्धावस्था में कुछ बोल भी नहीं सकते फिर स्वामी जी तो बोले कि मैं बोलूंगा तो उनको अनादर लगेगा थोड़ा आप लोग बोलिए करके हमको लगाया कि हमने जाकर के उनको समझाया देखिए महाराज जी आप आते हैं तो ठीक है लेकिन वो आप सामने बैठ जाते हैं इतना जोर से खराटा हमारा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो वो खराटा सुना ही अच्छा नहीं है आप कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए ऐसा फिर हमने बहुत अनुरोध किया उनको जाके तब वो समझ गए बात गड़बड़ी है तो बोले कि मैं आज से आऊंगा थोड़ा कोने पे बाहर बैठूंगा तो, तो फिर सुन करके आ जाऊंगा नींद आ जाने से आ जाएंगे अब वो नींद कब आता उनको ही पता नहीं चलता है ना अब पता चले तो उठकर जाए तो वो बैठे बैठे हो जाते हैं वृद्धावस्था के कारण ऐसा तो भी होता है तो फिर आ, बोलते बोलते ऐसा हो जाता लेकिन यदि वो तो वृद्धों को स्वामी जी छोड़ देते थे कोई जवान बैठ करके ऐसा करता है तो उनको उठो बोलते हैं बाहर जाने के लिए सीधा ऐसे कई बार ऐसा हुआ जाके आप स्नान करके आ जाओ ऐसा बोलते हो वह अवस्था है और वृद्धों के स्वामी जी से जो बड़े उम्र के थे उनको नहीं बोलते थे तो ऐसा करके वो होता है इसलिए कभी कभी जो है ना दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि वो अपने कंट्रोल खो बैठता तो फिर चला जाता है कहीं तो ऐसा सो जाता है तो इसलिए बीच में प्रयोजन के लिए कुछ कहना चाहिए कोई प्रयोजन मैंने मन को थोड़ा सा उन्मेष करने के लिए कुछ कहना चाहिए तब जाकर करके वो बात आ जाती वो शास्त्र में ही आता आप आचारी के भाषा देखेंगे आपको भाषा में इतने गंभीर भाषा में कई जगह ऐसा मिलेगा कि कुछ ऐसे हल्की बातें होती है कुछ मजाक के लिए भी होते हैं और दूसरे जो वादी के पक्ष को कुछ और प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कुछ और एक प्रकार से अवतरण देते हैं तो ऐसा इसलिए करते हैं तभी आपको भाष्य पढ़ने की इच्छा होगी कि इसमें कुछ और मिल रहा है बुद्धि को प्रयोजन मिलता रहना चाहिए तो प्रयोजन उपयोगात ये कथाएं इसलिए कि प्रयोजन के उपयोग हो गया और दूसरी बात तो अन्यत्र भाषिकार लिखते हैं कि इन ऋषियों ने ऐसा उपदेश दिया ऐसा ऋषियों का नाम लेने से आपके मन में आदर फायदा होता एक प्रकार के आदर आते श्रद्धा आती कि ऐसे ऐसे ऋषियों ने इस विद्या को प्राप्त किया ऐसे देवताओं ने प्राप्त किया ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्माओं ने प्राप्त किया ऐसा सुनने से विद्या में विशेष आदर होता है और एक जो है गुरु-शिष्य परंपरा का ज्ञान भी होता कि ऐसे गुरुओं ने ऐसे शिष्यों को उपदेश दिया और शिष्य ऐसे योग्य थे और गुरु ऐसे योग्य थे इस बार भी ऐसे भी मालूम पड़ता इसीलिए इन सब प्रयोजनों की दृष्टि से इन छोटे कथाओं को बीच में रखा गया है इसलिए कहा प्रतिपत्ति सौकर्य उपयोग आचार देखिए भाषकार कैसे जोड़ते हैं ऐसा सूत्र में नहीं है या अपने तरह से जोड़ना है कि प्रतिपत्ति माने ज्ञान जैसा अभी हमने बताया जो ज्ञान बताया जा रहा है हल्के में अच्छी तरह बताएंगे तो ज्ञान में रहता तो प्रतिपत्ति सौकर्य सुकरता के लिए तो प्रतिपत्ति ज्ञान जल्दी हो जाए आसानी से हो जाए सरल से हो जाए ये भी एक उपयोग ये कथाओं का है तो बीच बीच में कुछ दृष्टांत के रूप में हो और हमारे जो व्यावहारिक बातों को लेकर के हो तो बीच में दृष्टांत को देकर के जोड़ करके विषयों को प्रस्तुत करना चाहिए मैत्रेयी ब्राह्मणे तावत अब विषय लेते हैं कि इसका उपयोग बता दिया एक तो प्रयोजन का उपयोग है और विद्या के साथ एक वाक्यता करना चाहिए और प्रतिपत्ति सौकर्य है तीन प्रयोजन बताया इन कथाओं मैत्रेयी ब्राह्मण तावत अब मैत्रीयी ब्राह्मण में देखते हैं आत्मा वे द्रष्टव्या की कथा है दिखाई पड़ती है ये के ऋषि ने दोनों भारियाओं को बुला करके बंटवारा करने के बाद में मैत्रेयी ने प्रश्न किया और मैत्रेयी का प्रश्न का उत्तर देते हुए ये आत्मा का उपदेश वहां प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करके आत्मा को उपदेश इस प्रकार से दिया तो आत्मा आत्मावार दृष्टव्य वहां का वाक्य उसके साथ एक वाक्यता करेंगे किसका याज्ञवल्की की कथा को मैत्रेय ब्राह्मण के जो आत्मा आत्मावार दृष्टव्य श्रोधव्य मंदव्य निध्यास हमारा जो मुख्य वाक्य है वेदांत का उसके साथ एक वाक्य और प्रादर्दने भी प्रदर्धनोह दे, देवोदासी इत्यादि जो कथा है उसका क्या होगा प्राणोस्मी ब्रह्म प्रज्ञात्मा इत्यादि प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा इत्यादि वाक्य के साथ उसकी एक वाक्यता है प्रज्ञात्मा माने परमात्मा आई है ज्ञानश्रुतिरित्यत्रा भी की कथा में क्या है वायुर्वाव संवर्ग संवर्ग विद्या में आया है तो संवर्ग उसी संवर्ग विद्या के साथ उसका उसकी एक अब जो ये तो इतने हमारे उपनिषद की बातें हो गई इस प्रकार अन्य बातों के भी आप समझ लेना अन्य जैसा जैसा बोला वहां विद्या जै... जिस प्रकार की विद्या आई है उस प्रकार के संबंध वहां समझ लेना यथा स आत्मनो वित ये तैत्य संहिता में आया जैसा मैंने बोला ना संहिता भाग में भी बहुत सारे ऐसी कथा है जिसको समझना भी मुश्किल है वहां क्यों कहा सैत्रिय संहिता का नंबर दे दिया स आत्मनो वपाम उदखित वो जो है ना उदखित का अर्थ किया उदृतवान किसके लिए होम के लिए उसने अपने शरीर से चमड़ा निकाल करके हवन में डाला होम किया वास्तव में ये न कोई विधि है ना कोई उपदेश है कोई अपने चमड़ा निकाल करके काट करके होम में डालेगा क्या नहीं डालेगा तो फिर क्यों कहा तो ये अर्थवाद है ये कथा है वो वहां जो हवन हो रहा है जो यज्ञ हो रहा है उसी यज्ञ में इतनी महत्ता दिखा रहे हैं कि यज्ञ को इतना कष्ट करके भी करना चाहिए इतना त्याग करके भी करना चाहिए ऐसा दिखाने के लिए तो सा आत्मनो वपाम उदाखित इत्य एवं आदि ना इत्य एवं आदि जो श्रुति है यह क्या है कर्म श्रुतिगता नाम आख्यानाना यह कर्म श्रुति में आया हुआ है माने तैस्तरीय संहिता में जहां कर्म का विधान है वहां ही आया हुआ ज्योतिषमादि कर्म का विधान वहीं आया हुआ तो कर्म श्रुति ग आख्यानान सन्निहिता विधि ये हम मानते हैं कि वहां सन्निहित क्या है जो वहां विधान आया है जिस यज्ञ का विधान आया है उस विधान की स्तुति है कि इतना कष्ट करके भी वो यज्ञ किया और इतना त्याग करके भी यज्ञ किया ऐसा वहां दिखाने के लिए है जैसा वहां आप मानते हैं कर्मकांड में अब इस वाक्य का क्या करेंगे आप कर्मकांड में कोई प्रयोग तो और होगा नहीं आपको यही मानना पड़ेगा कि वहां जो यज्ञ हो रहा है उसी यज्ञ की स्तुति है और उसके साथ एक वाक्य है उसका तो विधि नाम तो एक वाक्यवाद सूत्र आया ना तो विधियों के साथ ही अर्थवाद होगा एक तस्मात न पारिप्लवार्थत्व इसीलिए जैसा वहाँ कर्मकांड में आप करते हो इसी प्रकार यहाँ भी कर लो इसमें कोई दोष नहीं हमारे यहाँ भी विद्या के स्तुति के लिए और विद्या के प्रयोजन के लिए और विद्या विद्या को सरलता से समझने के लिए इन कथाओं को बीच बीच में जोड़ा है और यही कहना चाहिए ये पारिप्लवार्थ नहीं है आपके कर्मकांड में कथा सुनाने के लिए नहीं ये यह यहाँ से वहां नहीं ले जाना है इसका प्रयोजन यही है ऐसा समझना चाहिए चतुर्थम पारिप्लवाधिकरणम इस प्रकार इस पाद के चतुर्थाधिकरण पारिप्लवाधिकरण हो गया अब ये दोनों कर्मकांड के विषय रहे दो अधिकरण अब जो अधिकरण आने वाले हैं ये अग्नि ईंधन आदि अधिकरण और सर्वापेक्षा अधिकरण और सर्वा अन्न अनुमति अधिकरण ये सारे अधिकरण पुनः आश्रम अधिकरण यहां से लेकर के जो भी कर्म आएगा ये सब कर्म उपासना आदि ब्रह्म विद्या के लिए आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है इस प्रकार विशेष विषय विशे पर विचार करने का है साधनों के बारे में तो चर्चा हो गई अब साधनों का क्रम बताना कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है और किसको क्या करना है ये यागा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि यह ब्रह्म विद्या को प्राप्त कराएगा या नहीं कराएगा ये सारे बातें बतानी है इसलिए अब यहां से लेकर के सारे महत्वपूर्ण अधिकरण है यानी पूरा आप चतुर्थ पाठ समझ लीजिए बीच में दो तीन अधिकरण फिर उपासना के विषय में आएंगे वो छोड़ करके पूरा जो है सब क्रम से जाएगा साधन है फिर उसके बाद में उपासना कैसे करें और समाधि साधन के विषय में आएगा और फिर वो बैठ के करना लेट के करना फिर प्राणायाम करना है कि नहीं करना है ये सारी बातें अंध तक आएंगे जीवन मुक्ति का स्वरूप और जीवन मुक्त और विदे क्या जब क्रम मुक्ति क्या होती है फिर से कहा जाते हैं और कहाँ रुकता है ब्रह्म कैसे जाता है आदि आदि सारे विषय आएंगे ये जो अभी शेष भाग यहाँ तक तो पूरा पीछे से थोड़ा संबंध करके तक आ गया था अब ब्रह्म विद्या के लिए यज्ञ आगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपका क्या अभिप्राय है अब तक जो सुना है उससे क्या समझ में आया नहीं, ब्रह्म विद्या के लिए यज्ञ आगा नहीं करना चाहिए हम्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए अनावश्यक है, नावश्यक। नावश्यक है। नावश्यक। हाँ सन्यासी को नहीं करना चाहिए सन्यासी को नहीं करना चाहिए नहीं हम तो ये पूछ रहे हैं, ब्रह्म विद्या के लिए ये हित में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए आप समझ रहे हैं ज्यादा लोग तो नहीं करना चाहिए पक्ष में कोई कोई बीच में भी बोल रहा है प्राप्त करने जाते हैं तो उसकी भी आज्ञानी ही है तो अंतर शुद्धि करने के लिए कुछ कर्म करना शुद्धि होकर में विचार इसमें कर्म जब कर्म कांड काम या कर्म है एक तो उसमें वैसे कामनाओं की निवृत्ति नहीं होगी और दूसरा कर्म का फं बने तीसरे के तो ब्रह्म विद्या में नहीं होना चाहिए नीति कर्म का नीति कर्म का यज्ञा भी करते ठीक है अब जैसा भी है हमारा प्रश्न तो इतना ही है कि ब्रह्म विद्या के लिए इतना आदि करना चाहिए नहीं करना चाहिए प्रश्न था तो आ, कुछ लोग बोलते नहीं करना चाहिए और कुछ का बोलना है कि नित्य कर्मों को करना चाहिए बाकी को नहीं करना चाहिए और ये जो है अब देखिए इतना तक आप ब्रह्मसूत्र सुनने के बाद या वेदा भी सुनने के बाद केवल ब्रह्मसूत्र में आप अन्य भी सुन रहे हैं उपनिषद भी सुन रहे हैं गीता भी सुन रहे हैं तो सब प्रसारित रहेगा चल रहा होने के बाद में भाष्यकार को भी और सूत्रकार को भी मालूम है कि आप यही कहेगा कि इतने आगादी ब्रह्म विद्या के लिए नहीं चाहिए यही कहेगा उनको मालूम है इसलिए अब यहां से विचार करना आरंभ कर रहे कि आपके मन में अब तक ये बैठ गया इतने आगादी ये सब जो है अब ब्रह्म विद्या इतना खंडन किया वो ढेर सारे तो मतलब वहां से लेकर खंडन ही खंडन करते गया और उनको कहीं आसपास आने नहीं दिया अब वो कर्मकांडी कैसा कोशिश कर रहा था कि किसी भी प्रकार हम ब्रह्म विद्या के आसपास आ जाए तो उनको आसपास तक आने नहीं दिया है ऐसा दूर करके अलग करके करते जा रहे तो पक्का आपके मन में ये बैठ गया है कि अभी इतने आगा ये सब ब्रह्म विद्या के लिए आवश्यक नहीं है ऐसा बैठ गया इसीलिए आप ये अधिकरण आरंभ करें तो इसलिए आप बताएगा कि आप आपको मालूम हो जाएगा कि अग्नि आदि यज्ञ आदि चाहिए और किस तिथि में चाहिए और किस क्रम से चाहिए ये सारे बताएंगे इसलिए ये अधिकरण और आगे वाला अधिकरण ये तो एक ही सूत्र का छोटा अधिकरण है और उसके बाद सर्वापेक्षा च आदि स्वदेह अश्वथ ऐसा सूत्र आएगा बहुत मुख्य सूत्र है और इसी में इसी के आधार पर हम गीता का अर्थ जान सकते हैं इसी के आधार पर अन्य उपनिषदों में जो अर्थ बोला ये जान सकते हैं उसका ये निर्णय है क्योंकि ये तो हमारे वेदांत का सुप्रीम कोर्ट है वेदांत का सुप्रीम कोर्ट है ब्रह्मसूत्र इसलिए यहां जो निर्णय लिया उसी के अनुसार आपको सर्वत्र करना है इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं यदि आपको ब्रह्मसूत्र में किसी विषय में कोई निर्णय मिला तो उसी के अनुसार गीता का भी अर्थ करना है प्रवण ग्रंथों का भी अर्थ करना है उपनिषद भाष्यों का भी अर्थ करना है क्योंकि उन सब का विचार का जो एक है ते चर्चा करके फिर मैं निर्णय लिया गया इसीलिए ये सब अधिकरण यहां आएंगे फिर आश्रम कर्मों का भी करना चाहिए नित्य कर्मों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब निश्चय अभी हो जाए इसलिए बोला कि अभी तक जो साधन हम विचार किए हैं आप तो कोई निश्चय नहीं है कि क्या वास्तव में हमें क्या करना है नहीं करना है इतने सारे साधन है ये मालूम हो गया अब करना क्या चाहिए किस क्रम से करना चाहिए ये निश्चय किए बिना हम करेंगे कैसे अथवा हम अपने को पहचाने के कैसे कि हम किस स्तर पर बैठे हुए हैं कि अब हमको कहां से करना चाहिए है ना अब वेदांतिक पक्का जो बन गया है ना वो अब क्या यही बोलेगा अरे कुछ करना नहीं सुबह उठना है हाथ मुख धोना है सीधा पार्ट में जाके बैठना है और फिर वो कम वेदांत सुन रहे वेदांत के अलावा और कुछ तो हम कर नहीं रहे बहुत उत्तम कर्म कर रहे हैं तो वो करना चाहिए बाकी सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं यही तो समझ बैठे हैं सब तो इसलिए अभी आपको तो पता चलेगा कि कौन कौन कैसे करना है तो आ, ये सन्यासी के लिए जो है वो तो पहले ही बता दिया सन्यासी का अलग होता है लेकिन सन्यासी के लिए भी कुछ कर्तव्य होंगे वो बता देंगे वो भी आएगा और ऊर्द्वरेता जो आ, अन्य है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है उनका क्या होगा और उनका कोई दोष आ गया तो प्राश्चित क्या होगा और गृहस्थ होगा तो सपत्नी है तो उनको क्या करना चाहिए यदि पत्नी चले गई या मतलब वो विधुर हो गया जो पत्नी मरने के बाद में पुरुष को विधुर कहते और पति मर गया तो स्त्री को विधवा कहते तो विधुर हो गया तो उनको क्या करना चाहिए सारे आप बताए ओम पूर्ण मत पूर्णमितम पूर्णाद पूर्ण मुदस्मादाय पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शांति सुक्रमराज